भगवान श्री शंकर जी एवं श्री हरि का वृतांत भगवान ने कहा हे hey हरि जिस प्रकार से श्री लक्ष्मी जी के साथ मैं शोभायमान होता हूं ठीक उसी भांति स्त्रग्ध नील अंजन के समान स्वास शोभा से समन्वित दाक्षायणी के साथ आप शोभा को प्राप्त हो रहे हैं आप इसी सती के साथ में विराजमान होकर देवों की अथवा मानवों की रक्षा करो इस सती के साथ संसार वालों का सदा मंगल करो हे भगवान शंकर यथा योग्य दश्यों का हनन करेगा अविलासा के सहित जो भी इसको देखकर अथवा श्रवण करेगा हे भूतेश उसका हनन करोगे इसमें कुछ भी विचारणा नहीं है अर्थात इसमें कुछ भी संशय नहीं है मारकंडे मुनि ने कहा हे दुजो प्रीति से प्रसन्न मुख वाले सर्वज्ञ प्रभु ने प्रसन्न मन वाले परमेश्वर से ऐसा ही होवे यह कहा था इसके अनंतर उस समय से ब्रह्मा जी ने चार सुंदर हास वाले दक्ष की पुत्री सती का दर्शन करके कामदेव से आविष्ट अमन वाले होते हुए उसके मुख को देखने लगे थे उस समय ब्रह्मा जी ने बारंबार सती के मुख का अवलोकन किया था और फिर अवश्य होते हुए उस समय में इंद्रियों के विकार को प्राप्त हुए थे हे दजोतम इसके अनंतर उनका तेज शीघ्र ही भूमि पर गिर गया था जो कि मुनि के आगे उस समय में वह जल दहन की आबा वाला था हे दजोतम इसके उपरांत उससे मेघ शब्द से संयुक्त हो गए थे अब उन सज्जित मेघों के नाम बतलाए जाते हैं समवर्त अवरत पुष्कर और द्रोण वे गर्जना करते हुए जलों को मोचित करने वाले थे उन मेघों के द्वारा आकाश के संछादित हो जाने पर अर्थात सर्व आकाश मेघों के द्वारा घिरा हुआ हो जाने पर भगवान शंकर कामवासना से मोहित होते हुए दाक्षायणी देवी को अतिव देखते हुए कामदेव के द्वारा मोहित हुए उसके उपरांत उस समय भगवान विष्णु के वचन का स्मरण करते हुए भगवान शंकर ने शूल को उठाकर ब्रह्मा जी का हनन करने की इच्छा की थी हे दजोतम संभू के द्वारा ब्रह्मा जी को मारने के लिए त्रिशूल को उद्यत करनी पर अर्थात उठाए जाने पर मरीचि और नारद आदि सब उस समय में हाहाकार करने लगे थे प्रजापति दक्ष ऐसा मत करो ऐसा मत करो वह कहते हुए संकित होते हाथ उठाकर शीघ्र ही आगे समागत होकर भूतीश्वर प्रभु को निवारित किया था इसके उपरांत उस समय में महेश्वर ने दक्ष को मलिन देखकर भगवान विष्णु की वाणी को स्मरण कराते हुए यह प्रिय वचन बोले थे ईश्वर ने कहा हे विप्रेंद्र नारायण ने जो इस समय कहा था हे प्रजापते वह यहां पर भी मैंने ही अंगीकार किया था जो भी इस सती को काम वासना की अभिलाषा से युक्त होते हुए देखता है उसको आप मार डालेंगे मैं इस वचन को इसकाहनन करके सफल करता हूं ब्रह्मा जी ने अभिलाषा अर्थात काम वासना की इच्छा से समन्वित होकर क्यों सती का अवलोकन किया था वह तेज के त्याग करने वाले हो गए थे इसी से उसकाहनन मैं करता हूं क्योंकि वे अपराध पाप करने वाले हैं श्री मार्कंडे मुनि ने कहा इस रीति से बोलने वाले उनके आगे स्थित होकर भगवान विष्णु ने बड़ी शीघ्रता की थी समस्त जगत के प्रभु ने उनको मारने का निवारण करते हुए यह वचन कहा था श्री भगवान ने कहा हे भूतेश्वर जगतों के सृजन करने वाले और परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी का हनन का नहीं करोगे क्योंकि इन्होंने ही आपको भार्या के शक्ति को प्रकल्पित किया है हे शंभु यह चतुर्मुख ब्रह्मा जी प्रजाओं का सृजन करने के लिए प्रादुर्भाव हुए हैं इनके मारे जाने पर जगत का सृजन करने वाला अन्य कोई अप्राकृत नहीं है फिर हम इस तरह से सृजन पालन और संहार के कर्मों को करेंगे क्योंकि इनके द्वारा वह मेरे आपके द्वारा ही सामंजस्यय ऐसे कर्म हुआ करते हैं एक के निहित हो जाने पर इनमें कौन है जो उस कर्म को करेगा हे ब्रहवद्भज इस कारण से आपके द्वारा विधाता वध करने के यथो साध्य नहीं है ईश्वर ने कहा मैं इस चतुरादन ब्रह्म को मारकर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करूंगा बाकी रही प्रजा सृजन की बात सो मैं अकेला ही प्रजाओं को जो भी स्थवर जंगम है सृजन कर दूंगा मैं अन्य विधाता का सृजन कर दूंगा अथवा मैं ही अपनी तेज से कर दूंगा और मेरे द्वारा निर्मित एवं सृजित विधाता इस सृष्टि के करने वाले होंगे जो सर्वदा मेरी अनुज्ञा से ही करेंगे हे विभो मैं ही उसको मार कर अर्थात ब्रह्मा का वध करके अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए हे चतुर्भुज एक सृजन करने वाले का सृजन करूंगा आप मुझे वारित न कीरिय मारकंडे मुनि ने कहा भगवान चतुर्भुज ने गिरीश के इस वचन का श्रवण करके मंद मुस्कान से युक्त प्रसन्न मुख वाले होते हुए फिर भी ऐसा मत करो यह कहते हुए बोले कि प्रतिज्ञा की पूर्ति आत्मा में करना योग्य नहीं होता हे दुजोतम ईश्वर के मुख के सामने ही विष्णु ने कहा था इसके उपरांत भगवान शिव ने कहा था कि मेरे शंभू के रूप से ब्रह्मा मेरी आत्मा किस तरह से है यह तो प्रत्यक्ष रूप से आगे स्थित होते हुए भिन्न ही दिखलाई दे रहे हैं इसके अंतर उस समय मुनियों के सामने भगवान ने हंसकर गरुड़ धजने महादेव को दोष देते हुए कहा था श्री भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आपसे भिन्न नहीं है और न शंभु ही ब्रह्मा जी से भिन्न है और दोनों से भी मैं भी भिन्न नहीं हूं यह हम तीनों की अभिन्नता तो सनातन अर्थात सदा से ही चली आने वाली है भाग अभाग स्वरूप वाले प्रधान और अप्रधान का ज्योतिर्मय का मेरा भाग आप दोनों हैं और मैं असंक हूं कौन तो आप हैं कौन मैं हूं कौन ब्रह्म है वे तीनों ही परमात्मा मेरे ही अंश हैं सृजन पालन और संहार के कारण ये भिन्न होते हैं आप अपनी आत्मा में ही संस्तव करो ब्रह्मा विष्णु और शंभु को एकत्रित हुए हृदयत करो जिस तरह एक ही धर्मी के सिर ग्रीवा आदि भेद से अंग होते हैं हे हर ठीक उसी भांति मेरे एक ही ये तीनों भाग हैं जो ज्योति सबसे उत्तम है जो अपने और पराये प्रकाश रूप हैं कोटस्त अव्यक्त और अनंत रूप से युक्त है और नित्य है तथा दीर्घ आदि विशेषणों से हीन तथा वह परे है उसी रीति से हम तीनों अभिन्न हैं मार्कंडे मुनि ने कहा उन भगवान के इस वचन को श्रवण करके महादेव विमोहित हो गए थे वह अभिन्नता का ज्ञान रखते हुए भी अन्य चिंतन से सदा ही स्मृति होने से ही उनको अभिन्नता का ज्ञान नहीं हो रहा था सदा ही विस्मृति होने से ही उनको अभिन्नता का ज्ञान नहीं हो रहा था उन्होंने फिर भी गोविंद से त्र वेदियों की अभिन्नता को पूछा था ब्रह्मा विष्णु और त्रै मकों का सार और एक का विशेषज्ञ को पूछा इसके अनंतर पूछे गए नारायण ने शंभू से कहा था और तीनों देवों का अनन्यता और एकता को प्रदर्शित किया था इसके उपरांत विष्णु भगवान के मुख कमल से कोष से अनन्यता का श्रवण करके तथा विष्णु विधि और ईश के तत्व में स्वरूप को देखकर मरण शिव ने पुष्प मधु से प्रकाश विधाता इसको नहीं मारा था ऋषि गणों ने कहा भगवन जनार्दन ने तीनों देवों की जो अनन्यता को कहा था हे दजोतम शंभू के लिए सदा अद्वैय के श्रवण करने की इच्छा रखते हैं अथवा गरुण धजने कैसे एकत्व को दिखाया था हे भूपेंद्र उसको वसलाई हमको बहुत ही अधिक कौतूहल है मार्कंडे मुनि ने कहा हे मुनि गणो आप लोग श्रवण करिए यह तीनों देवों की अननता अर्थात उनके एकत्व का दर्शन परम गोपनीय है भगवान श्री हरि ने भगवान गोविंद से पूछा था और बहुत ही आदर के साथ संभाषण करके ही पूछा था हे मुनि श्रेष्ठ इन्होंने इनकी अभिनयता का प्रतिपादन करने वाला यही कहा था श्री भगवान ने कहा यह जब भुवन वर्जित मोमय अर्थात तम से परिपूर्ण था तब अपग्रात अलक्ष और सभी ओर से प्रशुक्त के ही तुल्य था यहां दिन रात्रि का भाग नहीं है न आकाश है और न काश्यपी ही है ज्योति है न जल है न वायु है न किंचित संस्थित है परब्रह्म एक ही था जो सूक्ष्म नित्य और इंद्रियों की पहुंच से परे है यह अव्यक्त और ज्ञान रूप से द्वैत से ही परिपूर्ण है